तर्क संग्रह नामक ग्रंथ के अनुमान खंड में प्रसंगवशात हेत्वाभाषों की चर्चा हो रही है हेत्वाभाष पांच प्रकार के होते हैं उनका तो पांच प्रकार के भाषों के नाम मात्र से परिचय को कहा गया भाषों का एक प्रकार से उद्देश्य ग्रंथ उद्देश्य तो कहते हैं नाम नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य तो उन पाँच भाषों का नाम है सभ्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिध और बाधित फिर इनके भेद और लक्षण सब अलग अलग बताए जाएंगे हम्म अच्छा तो सब विचार नाम का जो हेतु हेत्वाभाष है उसके अवान्तर तीन भेद हैं वे तीन भेद हैं साधारण असाधारण अनुपसंगारी भेदात् साधारण हेत्वाभाष असाधारण हितवाभाष और अनुपसंहारी हित्वाभाष ये सभ्य विचार के तीन हैं और सभ्य विचार कहा जाता है अनेकांतिक हेतु को एकांतिक हेतु कहा जाता है अव्यभिचारी हेतु को साध्य के अव्यभिचारी हेतु को एकांतिक हेतु कहा जाएगा औ सद हेतु होता है जैसे धूम वन्य रूप साध्य का एकांतिक हेतु है वो हेतु हेत्वाभास नहीं होगा हेतु हेत्वाभास तो है अनेकांतिक सव्यभिचार नाम का हेत्वाभास तो अनेकांतिक का अर्थ हो जाएगा जो व्यभिचारी हेतु है व्यभिचार युक्त हेतु है उसे कहा जाएगा सभ्यभिचार अनेकांतिक जिसमें साध्य का अव्यभिचार नहीं रहता अपितु तो व्यभिचार रहता है व्यभिचार क्या है व्यभिचार है जहाँ साध्य नहीं रहता वहाँ हेतु का रहना व्यभिचार कहलाता है साध्याभावद वृत्तित्व साध्याभावत वृत्तित्व तो साध्याभाववत कहा जाता है साध्य का अभाव जिस स्थान में है उस स्थान को कहा जाएगा साध्याभावत साध्य का अभाव जिस स्थान में रहता है वह स्थान है साध्याभाववत और उसमें रहने वाला हेतु है साध्याभाववत हेतु उसमें उसको कहा जाएगा भाववत् वृत्ति हेतु साध्य का अभाव जिस स्थान में रह रहा है उस स्थान में रहने वाले को कहा जाएगा भाववत् वृत्ति और उसमें एक रहेगा धर्म भाववत् वृत्तित्व इस वृत्तित्व तो धर्म को ही व्यभिचार कहा जाता है साध्या साध्याभाव के अधिकरण में रहने वाला जो वो पदार्थ हैं उसे कहा जाएगा साध्याभाववद वृत्ति उसमें रहने वाला धर्म होगा साध्याभाववद वृत्तित्व ये हैं व्यभिचार उस वृत्तित्व धर्म को व्यभिचार कहा जाएगा कैसे वृत्तित्व धर्म को साध्याभाव के अधिकरण में हेतु का वृत्तित्व ये व्यभिचार हैं और अव्यभिचार माना जाएगा साध्य का अभाव जिस स्थान में है वहाँ हेतु का न रहना न रहने वाला हेतु अवृत्ति हेतु कहा जाएगा साध्याभाववद अवृत्ति उसमें एक धर्म रहेगा साध्याभाववद अवृत्तित्व ये है अव्यभिचार और अव्यभिचारी हेतु सद हेतु कहलाता है धूम वन्नी का अव्यभिचारी हेतु है का मतलब वन्याभावद वृत्ति नहीं है अपितु वनभाववद अवृत्ति हेतु है उसमें अवृत्तित्व आएगा वो अव्यभिचार है उसे अनैकांतिक हेतु कहा जाए ऐकांतिक हेतु कहा जाएगा और प्रमेयत्व को कहा जाएगा पर्वतो वन्यमान प्रमेय तो प्रमेयत्व हेतु से यदि पर्वत में वन्य को सिद्ध करने के लिए जाएंगे तो वह अनेकांतिक हेतु हो जाएगा सब विचार हेतु हो जाएगा प्रमेयत्व हेतु उसमें वन्य का व्यभिचार रहेगा वन्य का क्या व्यभिचार रहेगा तो वन्य का व्यभिचार बताया साध्याभावद अवृत्तित्व साध्याभाववत वृत्तित्व रहेगा तो साध्य है वन्नी ही तो साध्याभावत हो जाएगा साध्य का अभाव जहाँ रह रहा है जलरथ में तो जल को कहा जाएगा साध्याभावत और उसमें रहने वाला है प्रमेयत्व इसलिए प्रमेयत्व को कहा जाएगा साध्याभाववद वृत्ति और उसमें एक धर्म रहेगा साध्याभाववद वृत्तित्व यह भी विचार है साध्याभावद वृत्तित्व और अब यह विचार माना जाएगा धूम में वो एकांतिक हेतु हो जाएगा धूम और अनेकांतिक हेतु हो जाएगा प्रमेयत्व जो प्रमेय प्रमेयत्व है वो जलरथ में भी रहता है ना जलरथ भी चाक्षुस प्रमा का विषय बनता है इसलिए प्रमेय बने कहलाएगा कह उसमें प्रमेयत्व तो धर्म रहेगा तो प्रमेयत्व तो हेतु भी रह रहा है और वही का अभाव भी रह रहा है किसमें जलरद में, में। इसलिए जलहद हुआ भाव वत और उसमें रहने वाला प्रमेयत्व तो धर्म हुआ वत वृत्ति और उस प्रमेयत्व तो में एक दूसरा धर्म आया साध्याभावद वृत्तित्व ये व्यभिचार है और धूम में जलरद अवृत्तित्व ये अव्यभिचार है धूम में है वनि का अव्यभिचार और प्रमेयत्व में है वन्नी का व्यभिचार तो प्रमेयत्व हेतु को कहा जाएगा साधारण अनेकांतिक तो तत्र साध्या ही साध्यादृत्धारण अनेकांतिकः जैसे परोतो तो वन्यन इति अत्र प्रमेय से वन्यभावती रे विद्यम्वा तो जो रद, रद है उसमें विद्यमान है कौन प्रमेयेतु तो, तो साध्यावदृत्ति हुआ उसमें साध्य साध्याभावत वृत्तित्व तो धर्म रहेगा आगे हैं दूसरा भेद सव्य विचार का ही असाधारण अनेकांतिक असाधारण अनेकांतिक का उदाहरण बताया जा रहा है लक्षण और उदाहरण सर्व सपक्ष विपक्ष पक्ष मात्र वृत्ति यथा शब्दो नित्य शब्दत्वात् इति क्षव्यावृत् पक्षमात्रवृत्तिरधारण यहादोनीत्यश्द शब्द मात्र वृत्ति व्यावृत्तवृत्ति तो असाधारण सव्यभिचार हेतु का लक्षण है जो किसी भी सपक्ष में नहीं रहता और विपक्ष में भी नहीं रहता सपक्ष किसको कहते हैं साध्य का निश्चय जिस स्थान में होता है निश्चित साध्य जहाँ पर रह रहा है उसे सपक्ष और साध्या भाव निश्चित रूप से जहाँ रहता है वो विपक्ष और जो सपक्ष में भी नहीं रहता विपक्ष में भी नहीं रहता किसी भी सपक्ष में नहीं रहता किसी भी विपक्ष में नहीं रहता तो उसे कहा जाएगा सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त सर्व विपक्ष व्यावृत्त व्यावृत्त कहते हैं न रहने वाले को किसी भी सपक्ष और विपक्ष में न रहने वाला वो हुआ सर्व विपक्ष व्यावृत्त और पक्ष मात्र वृत्ति किसी सपक्ष विपक्ष में नहीं रह रहा हर पक्ष में रह रहा है और मात्र शब्द बता रहा केवल पक्ष में ही रह रहा है पक्ष को छोड़ करके तो या तो सपक्ष होगा तो विपक्ष होगा तीन ही तो होता है पक्ष सपक्ष विपक्ष पक्ष है जहां साध्य, साध्य का संदेह हो विपक्ष हैं साध्य भाव का निश्चय हो सपक्ष है जहाँ साध्य का निश्चय है इन तीन को छोड़कर के चौथा कोई पदार्थ नहीं होता या तो पक्ष होगा या तो विपक्ष होगा या तो सपक्ष होगा तो जो सपक्ष विपक्ष में नहीं रहता और पक्ष मात्र में रहता है ऐसा हेतु असाधारण सव्य विचार कहलाता है उसे कहेंगे असाधारण सब ये विचार नाम का हेत्वाभाष तो कहा इसका उदाहरण तो इसका उदाहरण है दृष्टांत है आपका ये जो है शब्दों नित्य शब्द शब्दों नित्य शब्दत्वात। तो यहाँ शब्द है पक्ष और उसमें नित्यत्व रूप साध्य का संदेह हुआ इसलिए उसे पक्ष कहा जाएगा तो शब्द नित्य है कि अनित्य है ऐसा संदेह हुआ तो नित्यत्व रूप साध्य संदिग्ध है शब्द में कुछ लोग शब्द को वैयाकरण लोग नित्य कहते हैं और कुछ लोग अनित्य कहते हैं तार्किक अनित्य ही कहते हैं शब्द को तो व्याकरण और तार्किकों का शास्त्रार्थ होगा ना तो वैयाकरण कहेंगे शब्दों नित्य शब्दत्वात् तो व्याकरण के द्वारा शब्द में नित्यत्व सिद्ध तो करने के लिए प्रयुक्त जो हेतु है शब्दत्व तार्किक लोग कहेंगे ये शब्दत्व तो हेतु सद हेतु नहीं है हेतु हे जैसा लगता है लेकिन हेतु नहीं है अपितु हेत्वाभाष है तो वहीकरण कहेंगे कि हेतु हेत्वाभाष तो पांच प्रकार के होते हैं उसमें से कौन सा हेत्वाभाष है हमारा शब्दत्व नाम का हेतु तो के कहेंगे सव्य विचार नाम का जो प्रथम यत्वाभाष है वो है आ, उसके भी तीन भेद होते हैं साधारण असाधारण और अनुपसारी भेद से तीन प्रकार का है सभ्य विचार तो ये कौन सा सव्यभिचार है साधारण सव्य विचार है या असाधारण सब्य विचार है या अनेकांतिक है तो कहेंगे कि असाधारण तीन सब्य विचार हैं तीन प्रकार के सब्य विचार में से असाधारण सब्य विचार का लक्षण इसमें घटता है किसमें शब्दत्व हेतु में शब्द तो का असाधारण किसको कहा जाता है असाधारण सव्य विचार तो जो हेतु सपक्ष में भी नहीं रहता विपक्ष में भी नहीं रहता और पक्ष मात्र में रहता है उसे कहा जाता है असाधारण सभ्य विचार नाम का हितवाभाष तो जोड़ना पड़ेगा पक्षमात्रवृत्तिव असाधारण सभ्यचार्थम तो वो भी लगेगा नर्वक्ष विपक्ष व्यावृतव सती पक्षमात्रवृत्तिव ये कहो यह सपक्ष विपक्षव्यावृतव विशिष्ट वृत्तित्वम असाधारण अनेकांतिकस्य लक्षणम् तो पक्ष तो तो हाँ नहीं इतने मात्र से तो मात्र पद दूसरे के लिए है पद उसी के लिए नहीं है हम्म वो अनुपर्वस्व पक्ष विपक्षव्या तो जो गंधवत्व हेतु है ना पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात् गंधवत्व हेतु केवल व्यतिरे हेतु है सद हेतु के तीन भेद बताए थे ना अन्वय व्यतिरे केवल अनवयी केवल व्यतिरे तो गंधवत्व भी केवल पक्ष में रहता है वहां कोई सपक्ष विपक्ष नहीं है पृथ्वी मात्र पक्ष है सारी पृथ्वी ही पक्ष है तो सपक्ष तो होगा निश्चित साध्यमान सपक्ष होता है ना तो इतर भेद साध्य है तो इतर भेद का निश्चय इतर शब्दों से लेना पृथ्वी से इतर जलादि और जलादि में जलादि के भेद का निश्चय तो नहीं है इसलिए जलादि भेद रूप जो साध्य है वह जलादि में नहीं रहेगा इतर शब्दों से जलादि को लेते हैं ना तो जलादि भेद रूप साध्य नहीं रह पाएगा जलादि में ही अभी तो जलादि के भेद का अभाव रहता है जलादि में तो भाववान है वो विपक्ष में विपक्ष हैं कौन जलादि है? और सपक्ष कोई होता नहीं है सपक्ष रहेगा तो केवल व्यतिरिकी हेतु ही नहीं कहा जाएगा अनवय व्याप्ति नहीं रहती है ना उसमें व्यतिरिक मात्र व्याप्ति रहती है व्यतिरिक मात्र व्याप्ति कम केवल व्यतिरिकी और व्यतिरिक मात्र व्याप्ति जहाँ का निश्चय जहां होता है वहां उसे कहा जाता है विपक्ष तो पृथ्वी इतर भिन्ना में इतर भेद रूपसाध्य का अभाव जहाँ रहेगा वो हो जाएगा विपक्ष वह अभावों के व्याप्ति का व्यतिरिक व्याप्ति का निश्चय स्थल और वहाँ पर भी गंधवत् हेतु नहीं रहता नहीं रहता है, नहीं रहता है और विपक्ष में भी नहीं रह रहा जलादि में और सपक्ष कोई दूसरा है ही नहीं और पृथ्वी मात्र पक्ष है तो पृथ्वी मात्र में रह रहा है। तो सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति ये जो है हो गया सदहेतु भी कौन सा केवल व्यतिरेकी जो गंधवत्व हेतु है वो सदहेतु है उससे पृथ्वी में इतर भेद सिद्ध होता है वो सद अनुमान है हेतु तो हेत्वाभास नहीं है सद हेतु है और उस असद हेतु का लक्षण यदि सद हेतु में जाएगा तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा ना इसलिए क्या करना पड़ेगा कि तद भिन्नत्व सति ये भी जोड़ना पड़ेगा तद भिन्नत्व सती का मतलब केवल वेत्र की भिन्न सती सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृतत्व सती पक्षमात्रवृत्तित्व असाधारण अनेकांति क्य लक्षण इतना जोड़ना पड़ेगा तो शब्दत्व के तरह गंधवत्व भी पक्षमात्र वृत्ति था इसलिए लिखा है वह लिखा है पद पदकृत्य में सर्वे ये सपक्षा इस लेकिन इसमें प्रूफ देखने वाले ने कोई करेक्शन किया ही नहीं जैसा छाप करके दिया पहली बार वैसा ही सर्वे वे ऐसा है होना चाहिए ये यथ शब्द का बहुवचन यह यो ये छपा है वे तो सर्वे ये सपक्षा विपक्षा ते व्यावर्तते सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त तो जो सभी सपक्ष विपक्ष में नहीं रहता है व्यावर्तते का अर्थ है नहीं रहता है किसी भी सपक्ष या विपक्ष में नहीं रहता है तो फिर केवल अनवयी जो हेतु केवल व्यतिरेकी जो हेतु है वह भी किसी सपक्ष विपक्ष में नहीं रहता आर पक्ष मात्र में रहता है उसमें चला जाएगा लक्षण इसलिए कहते हैं केवल व्यतिरेकी वारणाय तद भिन्न देयम सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत ये तो जोड़ना ही है साथ में और जोड़ना है वो क्या जोड़ना है केवल कवल की भिन्नत्वे सति इतना जोड़ना होगा और तो केवल वेत्रे की भिन्नत्वे कवल व्यतिरेकी भिन्न सती सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृतव सती असाधारणस्य लक्षण ऐसा क्या yeah? तो फिर को मातृपथ का स्पष्टीकरण सर्वपक्ष विपक्ष व्यावृतत्व सती ये है ये समझना उदाहरण बताया शब्दो नित्य शब्दवात शब्दत्व ही सर्वेभ्यो नित्यभ्यो अन्येभ्य व्यावृत्तम वृत्ति। तो नित्य पदार्थ बन जाएंगे सपक्ष नित्यत्व तो साध्य है ना उसका निश्चय जहाँ है नित्य पदार्थों में वो सपक्ष होंगे और अनित्य पदार्थ हो जाएंगे विपक्ष नित्यत्व तो का अभाव जहाँ निश्चित हैं और शब्दत्व धर्म न किसी नित्य पदार्थ में रहता है नित्यत्व रूपे न निश्चित जो परमाणुवादी हैं उनमें से किसी में नहीं रहेगा शब्द का ही वो धर्म है ना इसलिए शब्द में ही रहेगा तो नित्य आकाश आदि में भी नहीं रहेगा और कौन शब्दत्व शब्द तो रहेगा आकाश में लेकिन यहाँ हेतु है शब्दत्व शब्द और शब्दत्व में अंतर है ना जो पक्ष है शब्द वो तो समु संबंध से आकाश में रहेगा आकाश का गुण होने से वो तो पक्ष है और हेतु है शब्दत्व वो सामान्य है शब्द गुण है और शब्दत्व शब्द में रहने वाली जाति सामान्य नाम का चौथा पदार्थ है वो जो शब्दत्व जाति है वह किसी नित्य आकाशादि में भी नहीं रहती और अनित्य जो द्वेणुकादि रूप पृथ्वी आदि हैं उनमें भी नहीं रहती शब्दत्व जाति इसलिए उसे कहा जाएगा सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत और पक्ष जो है शब्दमात्र वो शब्दमात्र में शब्दत्व जाति रहेगी इसलिए वो पक्षमात्र वृत्ति भी हुई तो पक्षमात्र वृत्ति इसमें से जो मात्र पद है उसी का स्पष्टीकरण है पूर्वार्ध सर्वपक्ष विपक्ष व्यावृतत्व सती ये रहेगा तो मात्र की जरूरत नहीं है इन में स्पष्टीकरण यानी एक है स्पष्टीकरण एक है जिसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है वह मात्र पद का व्यावर्त्य बताने वाला वो है, तो है तो तो आकाश में, में नहीं रहेगी आकाश में तो आकाशत्व तो धर्म रहेगा शब्दत्व तो शब्द का धर्म है ना जैसे रूपत्व रूप में रहेगा तो सामान्य जो है तीन में रहता है ना समुवाय सम्बन्ध से द्रव्य गुण कर्म उसमें द्रव्य तो जाति रहेगी द्रव्य में और फिर द्रव्यो तो या पे जो अवंतर जाती है पृथ्वीत्व जलत्व आदि वो भी रहेगी द्रव्य में और आकाशत्व तो जाती नहीं है वह पदार्थ विभाजक उपाधि है द्रव्य विभाजक उपाधि उसे कहा जाता है जाति का लक्षण होता है जो एक हो नित्य हो और अनेक में समवाय सम्बन्ध से रहता हो ऐसा धर्म जाति कहलाता है तो आकाशत्व तो एक है नित्य है लेकिन अनेक में समवेत नहीं है समवेत का अर्थ है समवाय सम्बंध से रहने वाला एक में समय सम्बन्ध से रहने वाले को जाति नहीं कहा जाएगा और आकाश तो एक ही है इसलिए एक में रहने वाला आकाशत्व धर्म नित्य होने पर भी और एक होने पर भी अनेक संवेतना होने से जाती नहीं है अनेक में समय सम्बन्व से रहना चाहिए था उसे और शब्द तो अनेक है शब्द एक नहीं है और उस अनेक शब्द रूप गुण में रहने वाला नित्य एक धर्म है शब्दत्व वो जाती है आकाश में आकाशत्व तो जाती नहीं लेकिन कोई भी जाती नहीं रहती ऐसी बात नहीं है द्रव्यत्व तो जाती रहेगी आकाश द्रव्य है ना तो उसमें द्रव्यत्व तो जाती रहेगी द्रव्यत्व तो धर्म को जाती, इसलिए कहा जाएगा कि वो धर्म एक हैं नित्य हैं और नौद्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहता है। इसलिए अनेक समवेदाए तो वो जाति होगा तो जो एक हो अनेक में समवाय सम्बन्ध से रहता हो और ज, न, एक हो नित्य हो अनेक में समवाय समंध से रहता हो उसे जाति कहा जाएगा शब्दत्व तो जाति है और वो आकाश में यदि रहेगी तो फिर वो शब्दत्व तो जा, जाती नहीं मानी जाएगी आकाश तो शब्द नहीं है ना शब्द का आश्रय है शब्द गुण है और आकाश द्रव्य है। इसलिए आकाश शब्दत्व तो रहेगा शब्द में और शब्द गुण है तो गुण विशेष हैं उस गुण विशेष का धर्म है शब्दत्व और वो गुण अनेक होने से शब्द गुण अनेक होने से अनेक में रहने वाला शब्दत्व तो धर्म जाति होगा रहेगा शब्द में ही और मात्रपद जो मात्र पद का ही स्पष्टीकरण है सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त ऐसा समझना ठीक है आगे हैं मूल में शब्दत्म ही सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अन्यभ्य व्यावृत्तम शब्दमात्रवृत्ति इसलिए शब्दत्व जो धर्म आ, हेतु है इसे सद्ेतु नहीं कहा जाएगा अपितु इसे कहा जाएगा सब विचार नाम का हेतु हेत्वाभाष जब हेतु से शब्द नाम के गुण में नित्यत्व सिद्ध तो करने के लिए जाएंगे व्याकरण तो उसमें व्यभिचार नाम का दोष आएगा व्यभिचार नाम का दोष जिसमें आता है उसे सब व्यभिचार नाम का हेतु हेत्वाभास कहा जाता है वह तीन प्रकार का साधारण असाधारण अनेकांतिक हाँ अनुपसंहारी तो ये साधारण है असाधारण है या अनुपसंगारी है तो कहा कि ये असाधारण है इसमें असाधारण का लक्षण घट रहा और ये व्यविचारी होने से इसमें नहीं रह पाए ये सिद्ध नहीं कर पाएगा शब्द में नित्यत्व को क्योंकि व्याप्ति का निश्चय ही नहीं होगा शब्दत्व में नित्यत्व के व्याप्ति का निश्चय नहीं होगा तो फिर पक्ष धर्मता नहीं होगी व्याप्ति ज्ञान से पक्ष धर्मता का ज्ञान होता है न्या व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष में रहना ये पक्ष धर्मता कहलाता कहला है उसका ज्ञान कहलाता है उपनय वाक्य का ज्ञान उपन वाक्यर्थ ज्ञान या परामर्श ज्ञान और परामर्श से हो जाती है अनुमिति इसलिए शब्दत्व तो हेतु को माना जाएगा सब सभ्यभिचार द्वितीय अनेकांतिक कौन सा असाधारण अनेकांतिक व्यभिचार सब व्यभिचार को अनेकांतिक कहो हेतु हे हेतु हेत्वाभा है तो सदहेतु नहीं है कौन शब्दत्व सव्य विचार का निश्चय जिसमें होता है वह व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक बन जाता है जब सव्य विचारत्व का निश्चय हो जाएगा ना तो व्याप्ति ज्ञान नहीं हो पाएगा व्याप्ति ज्ञान न होने से उपनय वाक्य नहीं बनेगा उपनय वाक्य नहीं बनेगा तो लिंग परामर्श नहीं होगा साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष ऐसा उपनय वाक्य नहीं बनेगा तो लिंग परामर्श नहीं होगा लिंग परामर्श नहीं होगा तो अनुमिति नहीं हो पाएगी परामर्श जन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं ना ये निक है हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं ये यत्र शब्दत्व तत्र तत्र नित्यत्व ऐसी व्याप्ति करनी पड़ेगी ना शब्द तो पक्ष हैं वहाँ तो साध्य का संदेह है नित्यत्व तो का तार्किक कह रहे हैं नित्य हैं वैसे आ, और ये क्या नाम वैयाकरण कह वह, वह, रहे हैं नित्य हैं तार्किक कह रहे है, हैं अनित्य हैं तो फिर संदेह हुआ तो उसके लिए फिर कोई ना कोई व्याप्ति स्थल बताना पड़ेगा ना या तो अन्वय व्याप्ति का निश्चय हेतु में हो या व्यतिरिक्त व्याप्ति का निश्चय जिस जहाँ हो ऐसा स्थल बताना पड़ेगा तो ऐसा कोई स्थल नहीं मिलता इसलिए इसे कहा जाएगा असाधारण सव्य विचार नाम का हेतु हेत्वाभाष ये शब्दत्व हेतु से शब्द में नित्यत्व का अनुमान नहीं होगा हे प्रभु ठीक अनुपसंहारी का लक्षण कल करेंगे हम लोग